विनय पत्रिका ज्ञान विराग भक्ति साधन कछ सपन हुनाथन मेरे लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रहे दिन घेरे तिन्ह मिले मन भयो कुपथरत फिर तिहारेरे दोष निलय यह विषय शोक प्रद कहत संत सु जानत हो अनुराग तहां तहायत सोहरि तुम रही प्रेरे विस्वेम करो अग्निम तारेरे तुम समृपाल परम हित पुनि न परिहो पाई होह जियजान रहो सब तज रघुबीर भरोसे तेरे तुह दास यह विपतिभा तुम्हें सुबन निबेरे हे नाथ केवल तुम्हारा ही भरोसा है इसी कारण से मैं पहले से ही तुम्हारी शरण में आ गया हूँ ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि साधन तो मेरे पास स्वप्न में भी नहीं है जिनके बल से मैं संसार सागर से पार हो जाता मुझे तो लोग अज्ञान भमंड काम और क्रोध रूपी शत्रु ही रात दिन घेरे रहते हैं ये क्षण भर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ते इन सबके साथ मिलकर यह मन भी कुमारगी हो गया है अब यह तुम्हारे ही फेरने से फिरेगा संतजन और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि संसार के यह सब विषय पापों के घर हैं और शोकप्रद हैं यह जानते हुए भी मेरा उन विषयों में ही जो इतना अनुराग है सोहे हरि यह तुम्हारी ही प्रेरणा से तो नहीं है नहीं तो मैं जानबूझ ऐसा क्यों करता जो कुछ भी हो तुम चाहो तो विष को अमृत एवं अग्नि को बरफ बना सकते हो और बिना ही जहाज़ों के संसार सागर से पार कर सकते हो तुम शरीखा कृपालु और परम हितकारी स्वामी ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा ऐसे स्वामी को पाकर भी मैंने अपना काम नहीं बनाया तो फिर मेरे समान मूर्ख और कौन होगा इसी बात को हृदय में जानकर हे जी मैं सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे भरोसे पढ़ा हूँ तुलसीदास का यह विपत्ति रूपी जाल तुम्हारे ही, मैं तो ही अब संसार प्रगट कपट देखत ही कमनी कछुना पुणे किए विचार जो कदली तरु मध्य निहारत कब हून निक सतसार तेरे लिए जन्म अनेक मैं फिरत न पायो पार महामोह मृग जल सरिता मह बोर होम बारह बार, बार। सुनुखल छल बल कोट किए बस होन भगत उदार सहित सहाय तह बस यही हृदय नृदय नंद कुमार सो करहु चातुरी जो नहीं जाने जान तुम्हार सो परि डरे मरे मर अहिते न्योहार निजहित तुलसीदास प्रभु के दास ने तज भजा मदमार अरे मायावी संसार अब मैंने तुझे यथार्थ जान दिया तो प्रत्यक्ष ही कपट का घर है पर अब मुझे भगवान का बल मिल गया है इससे तू अपने कपट जाल में मुझको नहीं बांध सकता परमात्मा के बल का आश्रय लेते ही परमात्मा की माया से बना हुआ संसार सर्वथा मिट गया इसलिए अब मैं संसार के माया भी फंधे में नहीं आ सकता तू तो देखने मात्र को ही सुंदर है पर विचार करने पर जो कुछ भी नहीं है वस्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है जैसे केले के पेड़ को देखो उसमें से कभी गुदा निकलता ही नहीं कितना ही छिलो छिलका ही छिलका निकलता जाएगा यही दशा संसार की है अरे तेरे लिए मैं अनेक जन्मों में भटकता फिरा अनेक योनियों में गया पर तेरा पार नहीं पाया तू मुझे महामोहरूपी मृग तृष्णा की नदी में बार बार डुबाता ही रहा अरे दुष्ट सुन तू चाहे करोड़ों प्रकार के छल बल कर पर भगवान का परम भक्त तेरे वश में नहीं हो सकता तू अपने विषयों की सेना समेत वहीं जाकर डेरा डाल जिस हृदय में नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान का वास न हो जिस भक्त के हृदय में भगवान का वास है वहाँ तेरा क्या काम जो तेरा भेद न जानता हो उसी के साथ अपनी कपट की चाल चल वहीं रस्सी रूपी साँप से डर मरेगा जो उसके भेद को न जानता होगा अरे सठ अपने हित की बात सुन जो तू तो कुट समेत अपनी खैर चाहता है तो हट न कर तुलसीदास के प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवकों को छोड़कर तू वहीं भाग जा जहां अहंकार और काम रहते हों जहां राम रहते हैं वहां अहंकार तथा तो काम नहीं और जहां ये नहीं वहां माया का संसार कैसे रह सकता है इससे सिद्ध है की गोसाई जैसे राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते थे जो वास्तविक सिद्धांत है रे महपरी छूट अति रे बास पुराण साज सब अठ कठ सरल निकोन खटोलारे हम दिहल कर कुटिल करम चंद मंद मोल बिन कहार मार कहारदमाते तलहिन पाव रे मंद बिलंदेरा दलकन पाइय दुख झख झोरारे काट कुरा पेटन लोटन ठावी था ठाव बजाऊ रे जस जस चलिए दूरी तस तस निज बासन भेंट लगाऊ रे नारग अगम संग नह संबल नाऊ गाँव कर भूला रे तुलसीदास भव त्रास हर हुअब हो रामयनकूला रे अरे भाई राम राम राम राम कहते चलो नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़ जाओगे तो फिर छूटना अत्यंत हो जाएगा राजा की बेगार से दो चार दिनों में छूटा जा सकता है पर संसार का जन्म मरण का चक्र तो ज्ञान न होने तक सदा चलता ही रहेगा यदि राम राम जपता चला जाएगा तो माया जन विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार से न पकड़ सकेंगे क्योंकि राम के दास पर राम की माया नहीं चलती कुटिल कर्मचंद ने हमारे पूर्व जन्मकृत पाप कर्म के प्रारब्ध ने बिना ही बोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला भजनहीन तामस प्रधान मनुष्य शरीर हमें दिया है कि जिसके पुराना तो बास अनादिकालीन अविद्यामोह लगा है जिसके साज सब अंत संट है चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं मनुष्य कुमार्ग में जाता है जो सीधा तिकोना है केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है जिसके उठाकर चलने वाले कहार विषम हैं और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं शरीर को चलाने वाली पाँच इंद्रियाँ हैं कहारों की जोड़ी होनी चाहिए पांच होने से जोड़ी नहीं है इसलिए विषम है एक से नहीं है और पांचों ही इंद्रियां विषय भोगों के पीछे मतवाली हो रही है कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे हो और वे पांव बटोर कर समान पर रख कर नहीं चलते इंद्रियाँ अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती है इससे कभी ऊँचे कभी नीचे चलने के धक्के और झटके लग रहे हैं इस खीस में बड़ा ही दुख हो रहा है कभी स्वर्ग या कृति आदि की इच्छा से धर्म कर कार्य में कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में कभी काम कामवश होकर स्त्रियों के पीछे सो भी समान भाव से नहीं शब्द स्पर्श रूप गंध इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंचे और कभी नीचे जाती है फल महान क्लेश पाता है। रास्ते में काटे बिछे हैं, कंकर पड़े हैं, पड़े बिसेले बेले लपेटती है और झाड़िया उलझा लेती है इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है परमात्मा को घिड़ा कर सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियों के विषय नाश रूपी कटी प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़ घर परिवार की ममता रूपी लपेटने वाली बेले और कामना रूपी उलझन है जिनसे पद पद पर रुककर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है फिर जो जो आगे बढ़ते हैं त्यों ही त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है संसार के भोगों में जो जो मन फंसता है त्यों ही क्यों भगवत प्राप्ति रूप निज निकेतन दूर होता जाता है और कोई राह बताने वाला भी नहीं है विषयी पुरुष संतों का संग ही नहीं करते फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बतावे संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बतलाते हैं मार्ग बड़ा कठिन है विषयों के झाड़ झंखाड़ों और पहाड़ जंगलों से परिपूर्ण है साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है यहाँ तक कि अपने गाँव का नाम तक भूल गए हैं भूल भी परमात्मा का नाम नहीं लेते और परमात्म स्वरूप पर विचार नहीं करते अतएव भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुंचना असंभव ही है इसलिए हे श्री राम जी अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास के जन्म मरण रूपी संसार भय को दूर कीजिए